स्मरण प्रणव थोनी तो... सज्जनों आर्यानय के प्रथम प्रकाश के प्रथम मंत्र में महर्षि दयानंद ने परमात्मा को बहुत सारे संबोधन लिखे हैं उन संबोधनों को देखते हुए हम परमात्मा के गुणधर्म को और अधिक समझने का प्रयास कर रहे हैं इसी क्रम में अगला संबोधन दिया गया हे जगदानंदक परमात्मा आप जगत को आनंदित करने वाले हैं जगत के आनंदक हैं जगत से यहां पर जो गतिशील जगत गतिशील संसार इसमें जो चेतन जगत है उनको परमात्मा आनंद देने वाला है आनंदित करने वाला है इसलिए परमात्मा जगत का आनंदक है परमात्मा न्याय के अनुसार कर्मों का फल देता है उसमें पुण्य का फल सुख और सुख के साधन के रूप में और पाप कर्मों का फल दुख के साधन दुख के रूप में प्रगति के अवसर छीन लेने के रूप में देता है इस दृष्टि से हमारे मन में एक बात आ जाती है कि परमात्मा हमें दुख और कष्ट भी देता है और अपने जीवन में भी हम देखते हैं संसार को देखते हैं तो संसार में बहुत सारे दुख दिखाई देते हैं उन दुखों को हम अपने कर्मों के अनुसार परमात्मा के द्वारा दिया हुआ समझ लेते हैं और चूंकि संसार में हमें दुखी दुख अधिक अपनी ओर केंद्रित करते हैं इसलिए हमें संसार में दुख अधिक दिखाई देने लग जाता है संसार के सुखों को सुविधाओं को प्रगति के अवसरों को हम गौंड कर देते हैं ता ध्यान में नहीं देते हैं। और जो दोनों को भी देखते हैं तो भी परमात्मा दुख देने वाला कष्ट देने वाला उनके मन में बैठता है परमात्मा के द्वारा संसार को आनंदित किया जा रहा है परमात्मा जगत का आनंदक है उसका मुख्य गुण है इतनी भी परमात्मा ने व्यवस्थाएं की हैं वो जीवात्माओं को आनंद देने के लिए अपना आनंद देने के लिए और संसार की वस्तुओं का सुख देने के लिए इस संसार की वस्तुएं सुखप्रद हों और सुखप्रद होते हुए आत्मा परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर सके इस दृष्टि से परमात्मा ने इस समस्त जगत को बनाया यहां आनंद शब्द से मात्र मुक्त आत्माओं का ही ग्रहण नहीं करना चाहिए समस्त आत्माओं का ग्रहण करना चाहिए अनेक व्यक्ति मुक्ति में प्राप्त परमात्मा के सुख को ही आनंद के नाम से बोलते हैं और उस आनंद की प्राप्ति मुक्ति में होगी अथवा समाधि प्राप्त योगियों को होगी कि यहां महर्षि ने जो संबोधन दिया वो है हे जगत आनंदक सब जगत के आनंदक योगियों को आनंद देने वाले मुक्तात्माओं को आनंद देने वाले ऐसा विशेषण नहीं है इस दृष्टि से परमात्मा के द्वारा संसार के साधनों को उपलब्ध करवाकर जो हमें सुख सुविधाएं दी गई हैं, वो सब परमात्मा की तरफ से हमारे लिए दिया गया आनंद है और ये सारा का सारा सुख परमात्मा हमें अपने आनंद की प्राप्ति करवाने के लिए देता है हम उस ओर बढ़ सकें और परमात्मा का दिया गया समस्त दंड और दुख भी हमें आनंद देने के लिए है हमारी प्रगति के लिए है इसलिए परमात्मा को कहा है जगत आनंदक आगे कहा परमेश्वर उस ईश्वर है और संसार के अन्य ईश्वरों से भी बड़ा परम ईश्वर है परमेश्वर है जो स्वामी होते हैं जिनके पास ऐश्वर्य होता है उन्हें ईश्वर बोलते हैं विभिन्न गुण होते हैं उन्हें ईश्वर बोलते हैं तो परमात्मा सबसे बड़ा है इसलिए उसे परमेश्वर कहा आगे कहा व्यापक परमात्मा किसी एक स्थान पर नहीं है वो सब जगह विद्यमान है फैला हुआ है परमात्मा को हमें सब जगह व्यापक के रूप में ही देखना चाहिए उसकी उपासना भी व्यापक मानते हुए करनी चाहिए जो व्यापक होता है वो एक स्थान पर भी होता है और उस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि परमात्मा इस एक स्थान पर छोटे से स्थान पर है लेकिन भक्त को परमात्मा एक स्थान पर विचार में लाते हुए भी उसे सर्वव्यापक मानते हुए चलना होता है यहां है लेकिन साथ में सब स्थानों पर भी है ये व्यापकता परमात्मा की हमारे मन में सदा बनी रहे आगे कहा सूक्ष्म अच्छेत्य परमात्मा आप सूक्ष्म हो सूक्ष्म का विपरीत होता है स्थूल जैसे ये पृथ्वी स्थूल है पत्थर स्थूल है पत्थर आदि की अपेक्षा अग्नि सूक्ष्म है अग्नि की अपेक्षा वायु सूक्ष्म है वायु की अपेक्षा अग्नि स्थूल है वायु की, की अपेक्षा आकाश सूक्ष्म है तो परमात्मा सूक्ष्म है सूक्ष्मतम है आत्मा भी सूक्ष्म है हम भी सूक्ष्म हैं लेकिन परमात्मा हमसे भी अधिक सूक्ष्म है इसलिए वो हमारे अंदर भी विद्यमान रहता है और आगे कहा अच्छेद्य हे परमात्मा आप छेदन नहीं किए जा सकते आपके दो टुकड़े नहीं कर सकते अनेक टुकड़े नहीं कर सकते आपको अलग अलग नहीं किया जा सकता हे कितनी बड़ी दीवार हो पर्वत हो कोई भी बाधा हो उससे परमात्मा को दो भागों में या अनेक भागों में नहीं बांटा जा सकता वो चूंकि सूक्ष्म है इसीलिए वो अच्छेत्य भी है वो निरवय है वो एक ही जैसा है एक ही है बस उसके टुकड़े नहीं हो सकते यदि परमात्मा को टुकड़े होने वाला माना जाए तो इसका मतलब है कि वो उन टुकड़ों से बना है इसके टुकड़े हो सकते हैं वो टुकड़ों से बना हुआ हुई होता है जो टुकड़ों के मिलने से नहीं बना उसके कभी टुकड़े नहीं हो सकते परमात्मा सूक्ष्म है अछेत्य है संसार का कोई भी स्थूल पदार्थ बीच में विद्यमान हो उससे परमात्मा का छेदन नहीं होता क्योंकि वो सूक्ष्म है ये दो शब्द परमात्मा के लिए महर्षि ने एक साथ दिए हैं सूक्ष्म अच्छेद्य है। तो दोनों को जोड़ते हुए अगर हम देखेंगे तो सूक्ष्म होने से परमात्मा में कभी किसी तरह की बाधा नहीं आती स्थूल द्रव्यों से उसका विभाजन नहीं होता जैसे जल के भंडार में जलागार में तालाब में कोई तलवार से या डंडे से पानी को काटना चाहे तो काट नहीं सकता वो तो मिला हुआ ही रहता है एक स्थूल उदाहरण है लेकिन यदि बीच में कोई दीवार खड़ी कर दी जाए तो इधर का पानी इधर और उधर का उधर अलग अलग हो सकता है दीवार की अपेक्षा जल सूक्ष्म है लेकिन वो जल दीवार को पार करके इधर उधर नहीं जा सकता इन परमात्मा की सूक्ष्मता ऐसी है कि कोई भी दीवार हो कोई भी पृथ्वी लोक हो कोई भी शरीर हो उससे उसका विभाजन नहीं हो सकता कि यह इसका इधर का भाग और यह इसका इधर का भाग ऐसी उसकी सूक्ष्मता है तो परमात्मा सूक्ष्म अच्छेत्य है आगे कहा हे अजरामृत अभय निर्बंध देहे, हे अजर जो वृद्ध नहीं होता क्षीण नहीं होता दुर्बल नहीं होता उसे अजर कहते हैं जरा को प्राप्त नहीं होता तो परमात्मा अजर है क्योंकि वो शरीर को भी धारण नहीं करता और नित्य है इसलिए वो अजर है आगे कहा अमृत वो कभी मृत्यु को भी प्राप्त नहीं करता अष्ट भी नहीं होता आगे कहा अभय उसको किसी प्रकार का भय नहीं है भय होता है किसी हानि का भय होता है दुख का भय होता है क्षीण होने का भय होता है नष्ट होने का तो परमात्मा की कोई हानि नहीं होती उसको कोई दुख नहीं होता उसकी मृत्यु नहीं होती वो जरा को प्राप्त नहीं होता इसलिए वो अभय है उससे कोई कुछ चीज छीन नहीं सकता उसको कोई किसी तरह से बाध्य नहीं कर सकता इसलिए परमात्मा अभय है सर्वशक्तिमान है इसलिए सब कुछ उसका अभय है अभय निर्बंधन वो बंधनों से रहित है किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं आता जैसे हम आत्मा शरीर के बंधन में आते हैं ऐसे परमात्मा शरीर के बंधन में नहीं आता और परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है लेकिन बनाने के बाद भी वो इस सृष्टि से बंधा हुआ नहीं है इस सृष्टि के कारण से वो बाध्य नहीं है परमात्मा ने पूरी शक्ति से पूरे ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ इस संसार को बनाया है ये परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है विभिन्न शरीर और समस्त लोक लोकांतर परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है लेकिन फिर भी परमात्मा इससे कर्तृत्व रूप में बंधा हुआ नहीं है उसको इसके प्रति राग हो इसके कारण वो मोह में पड़े ऐसा परमात्मा के साथ नहीं होता परमात्मा का कर्तृत्व है वो स्वयं भी जानता है कि मेरा कर्तृत्व है मैंने इसे बनाया है लेकिन जैसे संसार में हम कुछ बना करके उससे बंध जाते हैं बाधित होने लग जाते हैं स्वतंत्रता को खो देते हैं मान सम्मान हमारा उससे जुड़ जाता है उसकी उन्नति में हम अपनी उन्नति समझते हैं और उसकी हानि में हम अपनी हानि समझने लगते हैं इस प्रकार के जो बंधन हैं, परमात्मा उन सब से रहित है तो हे परमात्मा आप निर्बंधन हैं और आदि लगा करके इसी तरह के और भी चीजें गृहित की जा सकती है आगे कहा हे अप्रतिम प्रभाव ऐसा व्यक्ति ऐसी वस्तु जिसका प्रभाव इतना हो कि उसकी किसी से तुलना न की जा सके अप्रतिम जिसकी कोई उपमा प्रतिमा नहीं हो सकती उसके जैसा कोई हो नहीं सकता इतने प्रभाव वाले आप हो कितने प्रभाव वाले परमात्मा है परमात्मा का प्रभाव इस संसार पर सबसे अधिक है दुनिया का कितना भी बड़ा राजा हो चाहे सज्जन राजा हो चाहे दुर्जन राजा हो कितना भी बड़ा धनी हो ज्ञानी हो योगी हो खिलाड़ी हो कलाकार हो उनके अपने अपने जितने भी प्रभाव हो लेकिन परमात्मा जैसा प्रभाव किसी का नहीं है ऐसा मनुष्यों में देखा जाता है कि वो अन्य लोगों से प्रभावित हो जाता है परमात्मा से प्रभावित नहीं होता लेकिन कुल मिलाकर के सब प्राणियों का देखा जाए तो जितना परमात्मा से हम प्रभावित होते हैं उतने किसी से नहीं होते विशेष रूप से जो ज्ञानवान है वो तो परमात्मा से ही प्रभावित होते हैं उसी का प्रभाव है हम परमात्मा से या किसी से प्रभावित होते हैं ये एक पक्ष है अज्ञानी व्यक्ति बालक व्यक्ति परमात्मा से या किसी विद्वान से किसी गुणवान से प्रभावित ना भी हो तो हमारे मन में परमात्मा के प्रति जो प्रभाव है उसका जो हमारे पर प्रभाव है मान सम्मान की दृष्टि से उसको एक तरफ छोड़ भी दे तो परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव ऐसे हैं कि उसका प्रभाव सब जगह दिखाई दे रहा है एक इस दृष्टि से हम देखें कि सूर्य से हम प्रभावित हैं बहुत बड़ा है सूर्य एक व्यक्ति सूर्य को कुछ भी नहीं मान रहा है उसके मन में सूर्य के बारे में कुछ भी नहीं है लेकिन सूर्य का प्रकाश उसको मिल रहा है सूर्य के प्रकाश में वो कार्य कर रहा है सूर्य के द्वारा प्राप्त ताप से वो काम कर रहा है वो जाने या ना जाने सूर्य के प्रकाश और ताप से ही उसका जीवन चल रहा है इस रूप में सूर्य का प्रभाव हम सब पर है सूर्य के कारण से हमारी गतिविधियां चल रही हैं, उसके ना होने से हमारी गतिविधियां बाधित होती है इस सूर्य का हमारे पर प्रभाव है ये प्रभावित होने का दूसरा पक्ष है परमात्मा अप्रतिम प्रभाव है तो हमारे मन में आत्माओं के मन में परमात्मा का ही प्रभाव सबसे अधिक होता है हम उसको सबसे अधिक मानते हैं कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसलिए परमात्मा जैसा प्रभाव हमारे मन में और किसी का नहीं हो सकता आत्माओं में और दूसरी तरफ जो अज्ञानी भी हैं परमात्मा को मानते तक नहीं है उन पर परमात्मा का उनके मन में परमात्मा के प्रति क्या प्रभाव होगा इसलिए उसको छोड़ भी दें लेकिन परमात्मा का प्रभाव उन पर अवश्य है ऐसे सूर्य का प्रभाव सब पर है कोई सूक्ष्म जीव कीटाणु जानता हो या ना जानता हो लेकिन उस पर सूर्य का प्रभाव है ऐसे ही अज्ञानी व्यक्ति परमात्मा को भले ही ना माने लेकिन परमात्मा का प्रभाव हर जीव के ऊपर है उसने सबको शरीर दिए हैं ये परमात्मा का प्रभाव है हमारे पर, परमात्मा ज्ञान देता है यह उसका हमारे पर प्रभाव है वो अंतकरण में प्रेरणा देता है यह उसका हमारे ऊपर प्रभाव है तो परमात्मा का जितना प्रभाव है उतना और किसी का नहीं हो सकता इसलिए कहा हे अप्रतिम प्रभाव आगे कहा हे निर, निर्गुणातुल हे निर्गुण और हे अतुल निर्गुण का मतलब है कि परमात्मा में कुछ गुण नहीं हैं। गुणों से जो रहित है उसे निर्गुण कहते हैं परमात्मा में बहुत सारे अनंत गुण भी हैं लेकिन यहां जिन गुणों का अभाव कहा जा रहा है वो भिन्न प्रकार के हैं परमात्मा सत्व रजस तमस इन तीन प्रकृति के गुणों से रहित है इसलिए परमात्मा निर्गुण है इनके प्रभाव में नहीं आता है इसी तरह से परमात्मा अविद्या आदि दोषों से इन गुणों से रहित है अज्ञान से रहित है राग और द्वेष इन गुणों से रहित है रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि इन गुणों से रहित है इसलिए परमात्मा को निर्गुण कहा गया परमात्मा को जब सगुण भी कहा जाता है निर्गुण भी कहा जाता है तो उसको दोनों दृष्टियों से हमें देखना चाहिए कौन से गुण उसमें है और कौन से गुण उसमें नहीं है परमात्मा निर्गुण भी है अनेक ईश्वर विश्वासी परमात्मा को सर्वगुण संपन्न मानते हुए हर गुण उसमें देखने लगते हैं परमात्मा सब कुछ कर सकता है ये समझने लगते हैं सर्वशक्तिमान है तो वो सब कुछ कर सकता है तो गलत कार्य भी करने वाला वही है ऐसा मान बैठते हैं ये परमात्मा को मानने का अतिरेक करते हैं और उसमें गलत बातें मान लेते हैं मिथ्या जान हो जाते हैं ऐसे ही गुणों के संदर्भ में भी समझना चाहिए परमात्मा में सब गुण है ऐसा नहीं परमात्मा निर्गुण भी है बहुत सारे गुणों से वो रहित है दोष रूप जो गुण है उनसे वो रहित है एक देशी भी एक गुण है जो कोई अपने आप में दोष नहीं है आत्मा एक देशी है प्रकृति एक देशी है तो परमात्मा एक देशी नहीं है इसके बदले में वो सर्व व्यापक है व्यापक है ये उसका विशेषता उसकी विशेषता है ये उसका गुण है लेकिन परमात्मा में सब गुण हो ऐसा नहीं समझना चाहिए परमात्मा निर्गुण भी है और आगे कहा अतुल है उसकी कोई तुलना नहीं है उसके समान कोई नहीं है अतुल नहीं है आगे कहा विश्वात्य इस विश्व का के आदि में होने वाला है इस विश्व का सर्वप्रथम है ये जो सारा कार्य जगत है ये उत्पन्न हुआ इसका प्रारंभ कहां से है इसका प्रारंभ परमात्मा से है परमात्मा की इच्छा से परमात्मा के प्रयत्न से ये प्रकृति इस रूप में आती है परमात्मा उसे इस रूप में बदलता है विभिन्न शरीर प्रदान करता है तो इस समस्त विश्व का आदि प्रारंभ परमात्मा है प्रकृति अपने आप में पहले से विद्यमान है वो भी अनादि है आत्मा भी अनादि है परमात्मा भी अनादि है इस दृष्टि से तीनों अनादि हैं, लेकिन इस विश्व का प्रारंभ कहां से है शुरुआत कहां से मानी जाए तो कर्ता का कर्तृत्व किसी भी कार्य का सबसे प्रथम माना जाता है वस्तुएं भले ही पहले से हो लेकिन उस कार्य का उस विश्व का बनना सबसे प्रथम परमात्मा के द्वारा हुआ प्रारंभ वहां से है वो सबके आदि में होने वाला इसलिए कहा हे विश्वाद्य आगे कहा विश्व विश्ववंद्य सबके द्वारा वंदनीय हो आप अभिवादन के योग्य हो स्तुति के योग्य हो प्रशंसा के योग्य हो और सब आपकी स्तुति करते हैं आप विश्व हो आगे कहा विद्वत विलासक परमात्मा विद्वानों को प्रसन्न करने वाला है परमात्मा विद्वानों को संतुष्ट करने वाला है विद्वानों को परमात्मा संतुष्ट नहीं कर सकता अविद्वानों के लिए जो उसकी क्रियाएं हैं वो करता है उनके लिए जो हितकारी है वो करता है लेकिन परमात्मा जितना सुख जितनी प्रसन्नता विद्वानों को दे सकता है उतनी मूर्खों को नहीं दे सकता अज्ञानियों को नहीं दे सकता इसको विपरीत ढंग से कहें कि विद्वान लोग परमात्मा का जितना लाभ उठाते हैं जितना सुख लेते हैं उतना सामान्य व्यक्ति नहीं ले सकता अज्ञानी व्यक्ति नहीं ले सकता और परमात्मा विद्वानों का विलासक है उनको बढ़ाने वाला है उनको प्रसन्न करने वाला है जो ठीक जानते हैं उनका परमात्मा सदा वर्धक है इत्यादि अनंत विशेषण वाच्य तो परमात्मा को कहा परमात्मा इस प्रकार के अनंत विशेषणों से वाच्य है बोला जाने योग्य है पुकारा जाने योग्य है इसी प्रकार के और बहुत सारे शब्द हम देख सकते हैं और महर्षि ने यहां जितने संबोधन दिए उसके अतिरिक्त भी वेद मंत्रों की व्याख्या के समय मंत्रों के शब्दों के अनुसार विशेषणों के अनुसार और भी इससे अतिरिक्त भी संबोधन दिए जिनको विभिन्न मंत्रों में हम अलग अलग समय में आगे देखते रहेंगे परमात्मा के संबोधनों के माध्यम से परमात्मा के गुणों को स्वीकार करना मन में बैठाना ये हमने पिछले बहुत दिनों से लगातार देखा परमात्मा के लिए अपना जो भी प्रिय संबोधन हो उसको मन में रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे ओ।